ज्ञाने नई जनित ज्ञान से ब्रह्म के स्वरूप की उत्पत्ति नहीं होती है ज्ञान केवल क्या करता है ब्रह्म का है। जनक कारक नहीं इस पर अब तीन चार श्लोक बहुत विस्तार आएगा सारे फर्क आप जो कल प्रश्न थे सबका जवाब आ रहा है देखिए तथोअ्यापक नित्यम जनयत्यदापका भाव मात्रेण नहीं सत्यम मिलीयत है तथो अभिज्ञापक ज्ञानम इसलिए ज्ञान केवल अभिज्ञापक होता है कारक नहीं होता क्योंकि अध्यम अध्य न ची कोई सब पैदा ही नहीं कर सकता ज्ञान कैसे पैदा कर देगा ब्रह्म को वो नित्य वस्तु है उसे ज्ञान कैसे पैदा कर देगा नहीं पैदा कर सकता अधो तो मने ब्रह्मत्व न उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर छोड़ देता है ज्ञाप का भाव मात्रापक वृत्ति वृत्ति ज्ञान का नात्र से नहीं सत्यम विलीयत है सत्य का विलय नहीं अत ज्ञापक ज्ञान का विलय होने पर विषय का विलय नहीं होता यही उपासना और ज्ञान में यथा अद मन ब्रह्म तथा ज्ञान तस्पक अवबोधकमे न जनकर्थ इस अवबोधक मात्र ही होता है जनक नहीं हो सकता तत्पत्तिम व्यतिरक मुखे ना इस युक्ति जो है व्यतिम मुख से दे रहे हैं इसमें देख लो आइए अभिप्राय कहने का मतलब अभिप्राय है ब्रह्मत्व में यदि ज्ञान जन्य में ज्ञान ना आशी स्वयं विलियत अरे ब्रह्म ज्ञान से जन्य होता तरी ज्ञान का विलय होने पर ब्रह्म का हो जाना चाहिए विलयते सब ज्ञान विलय हो गया सुषुप्ति में यही होता है आप सुषुप्ति में सकले जो जागृत हो ज्ञान विलय हो गया उसमें भी जो ज्ञान हो रहा है लेकिन अज्ञान का भी ज्ञान है न किंचित विषय बोल रहे हो आम समापन सुख का ज्ञान कौन कर रहा है उसका विलय नहीं हुआ है ना जिस ज्ञान को लेकर के व्यवहारिक में प्रजागृत में या स्वप्रे स्वयं प्रकाश आत्मा का अनुमान कर लिए हो वो आत्मा वहां भी बैठा हुआ है उसका विलय हुआ नहीं भले सारा ज्ञान विलय हो गया लेकिन उसका विलय नहीं हुआ इसलिए सिद्ध है कि नचे अतो न जो किसी का कभी विलयी नहीं होता हो ऐसा वस्तु को उत्पन्न भी नहीं कहा जा सकता और कभी जन्य नहीं माना जा सकता है कार्य तो नहीं मान सकते तो ज्ञानी उपासक भी जो कल्पना कर बैठा है हम ब्रह्मास्मि, उसके अगर जो ब्रह्म है उपास्य जो ब्रह्म है वो भी तो नित्य है ना कहना ब्रह्म तो नित्य है तो उपासक का उपास्यूता ब्रह्म हो नगुण ब्रह्म के उपास ज्ञानी का ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्म है तो नित्य ही इसे गुण मना कर रहा है लेकिन उस ब्रह्म को विषेक करने वाले ज्ञान और उपासना के ध्यानाकर वृत्ति इनमें बहुत अंतर है ये हम कहना चाह रहे हैं निर्गुण का ब्रह्म तो चींटी में वही ब्रह्म है चल उपासक की क्या बात कर रहे हो तो उपासक हम ब्रह्मास्मी कह रहा है उसके ब्रह्म नित्य कह नित्य को पूछ रहे थे भाई उसका भी ब्रम नित्य ही है क्योंकि चींकी का भी ब्रह्म नित्य हम मानते हैं सबका ब्रह्म नित्य कहां ब्रह्म नहीं है सबका हृदय ब्रह्म है और सब नित्य ही है कोई अनित्य ब्रह्म नहीं होता लेकिन अंतरम क्या समझाना चाह रहे हैं उपासना का विषय भूता जो ब्रह्म है और अखंडा का नृत्यूता विषय भूता जो ब्रह्म है दोनों में अंतरम किस सागर पर कर रहे हैं ब्रह्म के स्वरूप को लेकर किन नहीं जनित और को लेकर ज्ञान जन्य वो और ये वृत्ति जन्य है और ये वृत्ति उसको क्या कम रूपेण कर रहा है भेद रूपेण मान के चल रहा है उपासना होता ही है भेद यो पूर्वकोमी सो, अंग्र उपासना करता हूं तो इतना अंदर निश्चय है मरने के बाद मुझे सूर्य बनना है उससे पहले तो बनना नहीं है बरोगे क्या नहीं तो जीत जीत ब्रह्म होना है यह हम ब्रह्माष्टमी अहम सूर्योस्तमी बहुत अंतर है अहम प्राणोष्मी में भी बहुत अंतर है जीते जी आप सकल शरीरों के प्राण नहीं बन जाओगे मरने के बाद प्राण एक, गर, सकल न, एक इसे उपासना में जो उपास्य है उसके अम्रोपासना करूं चाहे प्रतिकोपासना करूं चाहे संपद उपासना करो, भेदनिष्ठ होता ही है और फल तब देवभाव की प्राप्ति जो होगी वो मरणोत्तर काल जीवित में नहीं और निर्गुण उपासना के मामला है नहीं है अनित्य है वो है ही है यहां जो है जो ब्रह्म है, का जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ब्रह्म आपका स्वरूप है और ये स्वरूप हम जीवित करने वाले हैं है हमको है मरने के बाद मिलने वाला है सगुण ब्रह्मोपासना में भी यही अंतर समझ के चलना है इसे कहता है देखो ज्ञान उपासक से ब्रह्मतम वास्तव मस्ते जैसे ज्ञानी के निर्गुण ब्रह्मोपासना का उपास होता ब्रह्म वास्तविक उसी प्रकार से सगुण ब्रह्मोपासना करने वाला जो उपासक का जो ब्रह्म है वो भी वास्तविक ही है सिद्धांत कहता मैंने कब कहा नहीं है, है। तुम तो बहुत कम कह रहे हो उपासक के होता उपास ब्रह्म वास्तविक है हम तो कहते हैं जो उपासक भी नहीं है चिंती गा घोड़ा इनका भी आता ब्रह्म वास्तविक अस्त्यपासक वास् ब्रह्मते भ्रमते पामराणाम तिरश्छा वास्तविक न कि अरे उपासक उपासकिया वो ब्रह्मता वास्तविक अस्तिये वही छेद उपासक का जो ब्रह्मता है वो वा भी वास्तविक ही है ये ऐसा कहते हो तो मना का असर कहीं पामरों की भ्रमता भी वास्तविक है सात चीटी घाड़ा घोड़े का भी जो भ्रमत वो भी वास्तविक किसी भी का भी आत्मा हो किसी का भी आत्मा जो ब्रह्म है वो तो वास्तविक ही है ब्रह्म दो नहीं है अवास्तविक और वास्तविक लेकिन अंतर में बताना चाहते संवादिक्रम को लेकर जो चलेगा संवादी ब्रह्म को लेकर जो चलेगा वह वा वास्तविक ब्रह्मानुभूति कर लेता है और जो संवादी ब्रह्म को न लेकर के भेद निष्ठो कर व्यवस्था करके चल रहा है मरणोत्तर काल में लोकादि प्राप्ति द्वारा प्राप्त करने वाला होने से हम उसको हम कह देते हैं अवास्तविक ब्रह्म इसका व्यवहार मात्र कर रहे हैं अल अत्यल्पमीद्य प्रया आपने जो कहा है सगुन ब्रह्म ब्रह्म वास्तविक है यह तो बहुत अल्प कहा है वास्तव में सभी का आत्मा ब्रह्म वास्तविक ही है पारादीना विद्यम भी त्रह्मत तो न पुरुषार्थोपयोगी तो इत्यास तब शंका अंतरे है फिर भी ब्रह्म है उपासक का भी आत्मा ब्रह्म है, इन दोनों आत्माओं में अंतर है। इस को ज्ञात नहीं है और उपासक को मालूम है और उपासक को अपने आत्मा ब्रह्म जानने की वजह से उसकी उपासना द्वारा फल प्राप्ति करने में उपयोगी हो गया पुरुषार्थ में उपयोगी हो रहा है यह अंतर है इस अंतर को ध्यान रखते हुए हम कहते हैं उपासक का ब्रह्म वास्तविक है पामर का भ्रम अवास्तविक मैं व्यवहार करूंगा ऐसे ही पूरे पक्षी कहता है तब सिद्धांती कहता है अज्ञातत्वेन अपुषार्थ उपयोगित्व उपासक समानं आप समान क्योंकि अज्ञात अपुषार्थ आप उपयोगित्व आपने पामर में जैसे कहा उसी प्रकृति में भी है क्योंकि उपासक भी अभी, अभी ब्रह्मानुभूति नहीं किया श्रह्म उपासना जो कर रहा है वो भी अभी ब्रह्मानुभूति नहीं किया है परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है इसलिए वह भी अज्ञानी है। परोक्ष वाला भी अज्ञानी का कोटि में तो है इसलिए भी उसके लिए परमर प्रशाब्द उपयोग नहीं रह जाएगा फिर समान दोष आ जाएगा अज्ञात तुरह हेतु बोले तब्बे उपासक से अभी समान उपासक में वही दोष आ जाएगी इत्या उभि तत्सम उपवादिक्षा वरम ध्यान तथा फरक क्या है कहते उसी प्रकार फर्क है जैसे उपवास करने की अपेक्षा तो भिक्षा में ज्यादा ज़्यादा अच्छा है भिक्षा मजबूरी में उपवास कर ही लेंगे और क्या या नहीं उसी प्रकार से पुष्प अमर की अपेक्षा से ध्यान कर लो और अध्यान पर उपासक से करना होगा भी श्रेष्ठ गण जो तो साक्षात जीवन मुक्ति पाना चाह चाहिए तामर में भी आत्मा जो है ब्रह्म है वास्तविक है लेकिन अज्ञान की वजह से वह अपने परम पुरुषार्थ मोक्ष में उपयोगी नहीं रह जाएगा यदि कहते हो तो उपित्रा उपासक में व्यवस्था ही है दोष तब कहता है उपवास आदि था भिक्षावरम उपवास के अपेक्षा से जैसे भिक्षा पा लिया तो बड़ा श्रेष्ठ काम हो गया उसी प्रकार से ध्यान अंत इस पामरु की अपेक्षा से उपवास जो ध्यान कर रहा है वो श्रेष्ठ है इतना अनुष्ठान श्रेष्ठ में भी एक के अनुष्ठान के भी सब दूसरे के और उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर जाता है इसको ही और दिखा रहे समझा रहे पामराणाम व्यवहत वरम कर्माद्युष्ठि तथोपि सगुणोपास्थिर निर्गुणोपासना पामर जो है व्यवहार करता है धंधाबाजी कर रहा है अनेक प्रकार से पैसे कमा रहा है खाना पीना घूमना फिरना सकल व्यवहार करता है उससे सृष्टिकोण है जो भेदभिद कर्मों का अनुष्ठान करता है वरम कर्मादि अनुष्ठि व्यवहार करने वाले उन पामरों की अपेक्षा से कर्मादि अनुष्ठान करने वाला पुरुष वरम श्रेष्ठ तथोपि वो कर्म कांड से भी कौन है सगुणोपासन सगुणोपासक से भी श्रेष्ठ कौन है निर्गुणोपासक तथोपि स निर्गुणोपासना श्रेष्ठता में कारण क्या है क्यों एक दूसरे से श्रेष्ठ आर्य हो कोई उल्टा तर्क दे सकता है अरे पामर सबसे बड़ा बुद्धिमान है वो किसी जाल जंजाल में है नहीं ना और कर्मकांड तो बेकार है वो तो वेद के जाल में फंसा पड़ा है खूब मंडूक है जो वेद का तो सब मानता है बाकी अपने का कुछ सोचता ही नहीं है बेकार है उससे भी बेकार वो है जो केवल एक देवता को लेकर बैठ गया अरे कर्मकांड तो पचासों देवताओं को हवन देता है सबको पूजा पाठ कर देता है ये तो और बेकार है एक ही देवता के पसले अंदर लगा हुआ है उससे और सबसे खराब जो कोई देवता को मानता नहीं उससे तो हम अच्छे हैं तो खाते पीते मौज करते ऐसे भी उल्टा तर्क दे सकता करता है है। का कारण समझो तो पता चलेगा तुम्हारा तर्क दोषित हो जाएगा क्या कारण है यावत विज्ञान सामीप्यम तवत शैष्ठ्यम विवर्धते ब्रह्म साक्षात निर्गुणोपासनम शनै विज्ञान की सामिप्यता जैसे जैसे बढ़ना होता है वैसे वैसे उसको श्रेष्ठ माना जाता है जैसे आप क्या मानते हैं आज कौन श्रेष्ठ है जो व्यवहार कामरों में श्रेष्ठ कौन होता है जो धनी होता है ये तो होता है जो सब आदमी कोई नौकरी दे रहा है तो बहुत बड़े आदमी बहुत अच्छा आदमी मालिक है वो तो ऐसा मालिकों का भी मालिक मंत्री बन जाता है मंत्रियों का मालिक प्रधानमंत्री होता है, है नहीं? उसका भी बाप राष्ट्रपति बैठा है ये सब राष्ट्रपतियों के महाराष्ट्रपति बैठा अमेरिका का राष्ट्रपति सब प्रशासन कर रहा है एक से पर आनंद विमान सही क्या ये तो बता रहा है जितना आप ज्ञान अधिक होता है वैराग्य अधिक होते जाता है जैसे जैसे आपका वैराग्य बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना आप विज्ञान के नजदीक होते जाते हैं जैसे विज्ञान बढ़ता है वैराग्य की वैसे वैसे आप श्रेष्ठ होते जाते अब देखिये श्रेष्ठ कैसे बन जाते बुद्धि का खेल है अब बाकी तो बुद्धि किसके पास नहीं है सब बुद्धि से काम कर ही रहे हैं मजदूर भी बुद्धि से काम करता है अपने पर चोट थोड़े लगा लेते हैं जान करके वो भी बुद्धि से काम कर रहा है लेकिन वहां जो बैठ के टिप टिप टिप टिप टिप करता है कंप्यूटर में टप टप करके लाखों रुपया कमा लेता है शहर इत्यादि के वो भी बुद्धि से काम कर रहा है लेकिन वो फटाफट करोड़पति हो जाता है ये बेचारा दिन भर कमाया दारो फिर को जीरो कोई हाल रहा जाता है है दोनों की बुद्धि इन ये सब विज्ञान तो आधार है ना अपने बुद्धि का जो सामर्थ्य आदर्श ज्ञानवान पुरुष होता है वैसे वैसे उत्तर उत्तर पढ़ते जाता है इस श्रेष्ठता का कारण ज्ञान है विवेक वैराग्य से युक्त जो ज्ञान है इसे अकाम और से अकाम हत्य कामना से आहत नहीं है वो जितनी कम कामना है उतनी ज्यादा आप ज्ञानी होते जाएंगे जितनी ज्यादा कामनाए है उन कामना को पूर्ति और दिमाग लग गया तो आप विज्ञान से ब्रह्म से दूर होते जाएंगे श्रोत्रिय अकाम हत्य इसलिए कहना पड़ा हूं जो कामहत है वो श्रोत्रिय नीचे रहेगा कि कामना की पूर्ति करने में आपको लगे रहना पड़ेगा ना तो विज्ञान चिंतन कैसे करोगे भ्रम चिंतन कैसे होगा नहीं होगा इसे यावत विज्ञान सामीप्य जैसे, जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे आप विज्ञान के समीप होते जाएंगे मैंने अपना स्वरूप की ओर जाएंगे अपने आत्मा की ओर जैसे जैसे जाएंगे विज्ञान में यहां पर विज्ञान आनंदम ब्रह्म तावत श्रेष्ठ भी उत्ते वैसे वैसे वैसे उतनी उतनी उतनी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और सर्वश्रेष्ठ निर्गुणोपासन क्यों कहे क्योंकि निर्गुणोपासन शन साक्षात ब्रह्म ज्ञान आयत निर्गुणोपासना ऐसा है धीरे धीरे धीरे उस ब्रह्म ज्ञान रूप को ही प्राप्त करा देता है ब्रह्मरूपी ज्ञान स्वरूप को ही प्राप्त करा देता है ब्रह्म ज्ञान आयत साक्षात निर्गुणोपासन से सर्वश्रेष्ठीय कारण महा ब्रह्म ज्ञान आयत के ऊपर बहुत सुंदर है सगुणोपासना ही द्विविधापासना वह प्रतीक भी दो प्रकार यंचित प्रतीका सर्व प्रतीकाधा प्रतीकोपासना भी दो प्रकार यद किंचित प्रतीक विष्णु आदि एक प्रतीक को लेकर बैठ गए आप या सर्वप्रती को प्रतीक बना लिया सर्व ब्रह्मा सारी ब्रह्म का प्रतीक मान के उपासना करो जितनी उपाधि है जड़ चेतन सारी उपाधि होंगे उपाधि सभी की दृष्टि करना ये जो सर्वप्रतीक ब्रह्म उपासना है ये प्रतीक क्या होगा जैसे आदित्य ब्रह्मित उपासी नाम ब्रह्मित उपासी मनोब्रमित उपासी यह सब क्या है एक तत्व मात्र में आप ब्रह्म दृष्टि कर रहे हो प्रथमा यदित प्रति का नव प्रमिति छांदोगी का और द्वितिया ब्रह्म ये भी छांदगी का महानारायण उपनिषद में भी है और इसना भी दो प्रकार का अब आगे देखिए आपका जवाब अहंग्रोपासना भी दो प्रकार का एक है अहम विष्णु इस रूप से लिया के साथ अहम कर लिया और सकल वासुदेव सकल अहम वासुदेव एवं वासुदेवसमी स महात्मा सुदुर्लभ वा सर्वम सुदु वासुदेव अहमेव अस्मि ऐसा अस् करता है ऐसा चिंतन करता है ऐसी करता है ये किंचि उपाधि कुले करके अंगोपासना है यकिंचितिद अंगरोपास्ना युद्ध उपाधिक अंगरोपासना और सर्वोपाधिक अंग्रोपासना यद किंचित प्रतीक उपासना सर्वप्रतिक उपासना दो हो गया वो और यद किंचित तो उपाधिक अंग्रोपासना सर्वोपारिक अंग्र उपासना इस प्रकार से उपासना का भेद वेदांत में आपको देखने को मिलता है इससे सब तारता है एक दूसरे से श्रेष्ठ होते जाता है क्योंकि एक दूसरे से वो विज्ञान के नजदीक होते जा रहा है उत्तम अर्थम प्रश्न पूर्वक दृढ़ दृष्टांत दृष्टान प्रसन्नपुर दृढ़ किया जा रहा है यथा संवादी विभ्रांति फल काले प्रमायत विद्या मुक्ति काल संवादी भ्रांति बोला उठ के यथा संवाद भ्रांति क्या करता है पहले तो भ्रम है पूरा भ्रम को लेकर चल रहा है चल रहा चल रहा चल रहा है, चल रहा है। ये पहुंचता है तो फल काले वो यथार्थ हो गया माय थे फल में ज्ञापन ओ मैंने जो मणि बुद्धि की थी वो प्रमा है मिल प्रभा मणि मणि है।, है क्या प्रभा में मणि बुद्धि चल रहा है वो प्रभा में जो मणि है वो संवादी भ्रम है यदि वो प्रभा का अनुसरण करके जाने पर उसको मणि मिलता है तो यहां पर हो रहा है अहम ब्रह्माष्टमी वेदांत वाक्य वाक्य क्या वैसे भी मिथ्या है कोई भी शब्द मिथ्या है भी मिथ्या है। अज्ञान काल में सत्य महान प्रमाण है सब कुछ जाएगा तो वास्तविक तो वो भी मिथ्या ही है तत्व से वाक्यों को लेकर लक्ष्यार्थूता भ्रम की ओर जा रहे संवाद फल काल में ये हो गई तो वह ब्रह्मास्य मुक्ति काल पाक आगे उपास्थ्य तो क्या है विद्या मुक्ति काल में फल प्रदायक होकर के वह विद्या भी सफल हो जाता है उपासना भी सफलीभूत तो तो ज्ञाते मैंने ज्ञाते मैंने ज्ञानस्वूप बोधयी त्यता ज्ञानस्वूपरा बोध देती है उपासना बोध पहले कहा ना जैसे ब्रह्म ज्ञाते पुरुष्लोक में उसका यहाँ प्रकट विद्याय धातु बदलती वित नहीं है संवाद विभ्रांति स्वयं न प्रमापक्षता है भ्रांति अपने आप पर प्रमाण नहीं होता क्यों प्रभा में मणिक वो अप्रमाणिक है कि प्रवृत्त इंद्रियार्थिकर्षा प्रमा चाहे थे लेकिन उसके द्वारा उसी भ्रांति ज्ञान को लेकर प्रवृत्त पुरुष को जब अंत में इंद्रिय से मणि प्राप्त हो गया तब उसको मालूम हुआ वो जो पूर्व हुआ जो ज्ञान था वो मणिज्ञान और प्रमा ज्ञान है लेकिन बिना इंद्रियार संकर्ष हुआ उस ज्ञान को प्रमाण नहीं मान सकता ना वह प्रभा में मणि बुद्धि करके गया जाने के बाद वहां केवल को सीधे ही मेरा ज्ञान प्रमा है ऐसा नहीं हुआ कब हुआ वो जब इंद्रियों से मणि को देखा और मणि को प्राप्त कर लिया तब वो कहता है ओ ये ये मणि करके जो मेरे अंदर ज्ञान था वो प्रमाण लेकिन इंद्रिया सनिकर्ष के पश्चात तो ही उसे प्रमात्व तो आया पहले नहीं ये पूर्व पक्ष का दायित्व था यदि संकदे संवादिभ्रमद पुंस प्रवृत्तम प्रमे चेस्थिर कारणता पुंसवादिम वाला से पुरुष का प्रवृत्त से पुंस संवाद्रम से प्रवृत्तस्य पुंस प्रवृत्त पुरस्कार अन्य मनता अन्न कौन है इंद्रिया पूर्व जो ज्ञान हुआ ते जिन से, उससे प्रमा तो सिद्ध नहीं हुआ वहां जाने के बाद इंद्रिया प्रमाण के द्वारा ही वो परमात्व सिद्ध हुआ कारण आम प्रमाणांतर के प्रति वो कारण बन जाएगा प्रमाणांतर क्या है अनुभूति आपने साक्षात अनुभूति किया ना अंत में हम ब्रह्मस्त्री ब्रह्म ज्ञान को लेकर चले जिन आचार उपदेश श्रवण के द्वारा अहम ब्रह्माष्टमी का ज्ञान हुआ है इन प्रमाणों से भिन्न प्रमाण से यह ज्ञान प्रमाणित हो गया कौन प्रमाण था वहां पर साक्षात अनुभूति का। यानी वहां भी आपको क्या होता है अहम ब्रह्मास्म लोग जब बैठे हुए हैं अंत में स्वरूप की जब अनुभूति होगी वो अनुभूति के आधार पर ही आप निर्णय लेते हो पूर्व जो प्राप्त हम ब्रह्माष्टमी वो प्रमा था कि उसने मुझे फल प्रदान किया मुझे अपने ब्रह्मत्व का अनुभव कराया इसलिए वो ज्ञान प्रमा है ऐसे अनुभूति के आधार पर उसमें प्रमात्व तो सिद्ध हुआ अले में उसका उत्पादक कौन था श्रवण जन्य वाक्य जन्य है वो है ना गुरुमुखर उच्चारण उत्तर काल में श्रवण के अंतर वाक्य जन्य ज्ञान था आपके पास अहम ब्रह्मा अर्थात शाब्दिक प्रमा थी वो शाब्दिक ज्ञान था उस तो शाब्दिक ज्ञान में प्रमात्व कौन लाया अनुभूति ने लाया जैसे दशर मसी में भी हुआ शब्द बता दसमो इस शब्द से दसम मराने से खुश हुआ और मैं ये जाना तब उस में साबित हुई अनुभूति से प्रमाप्त आया उसे पूर्व काल में वो केवल शाब्दी ज्ञान है प्रमाण नहीं है शाब्दी ज्ञान है प्रमाण नहीं है उस ज्ञान में प्रमाप्त कब आता है उत्तर काल में जब अनुभूति हो जाती तब तो। था दृष्टांत में लिया हमने संवादी भ्रांति को ज्ञान को लेकर के क्या पहले नहीं इंद्रिया से निकल प्राप्त हुआ तब जगह पर भी संवेदना सिद्धांत कहते ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है सिद्धांत चेत तथा उपास निर्गुण उपासना मान लो अनुभूति रूपी प्रमाण से क्या हो गया वह ज्ञान में जाएगा। प्रमात्वा रूपं, जन्य भविष्यति। भविष्य जन पहले और बाद में अप्रोक्ष ज्ञान को का कारण होने से अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा उसमें प्रामाणिकता सिद्ध हो गया प्रमात्वा गया उपास्थिर मानते कारण आता निलोपासने को दिशे तमन एवं सती मूर्ति ध्यान आदि फिर तो मूर्ति ध्यान आदि में भी चित्त एकाग्र संपादन द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान सात चित्त एकाग्र के संपादन के द्वारा वो भी कारण हो सकता है स्वीकार है हम तो किस चीज को नहीं मना मना करते किसी चीज का मना नहीं करते हम आप कुछ भी करो हम कहते हो आपके अंदर औषधि का काम आए हम किसी भी चीज का बनाई नहीं करते हमें नहीं कहते हैं कि फिर तो ज्ञान बेका, बेकार ज्ञान से मोक्ष है नहीं बाकी सब अपने अपने जगह पर बहुत जरूरी है विभिन्न स्तरों पर उसकी आवश्यकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया पैर में डंडा लेके चलता है तो डंडा लिए चलेगा क्या अरे चालीस पंद्रह दिन साठ दिन जितने जरूरत है जरूर उतना तक रहेगा डंडा लिए चलता है फिर फ्रैक्चर के ऊपर के निकाल दिया मालिश वालिश हो गया सब ठीक ठाक हो गया ठीक से चल पा रहा है फिर ढंडा लेके चलेगा क्या वो ढंडा क्या जरूरत है उसमें उसी प्रक्रिया पर भी समझो पहले कर्म की जरूरत है फिर उपासना की जरूरत है फिर निर्वण ब्रह्म की उपासना की जरूरत है अनुभूति के पश्चात किसी की भी जरूरत नहीं है कि विचार करके आप बताएंगे इन सभी साधनों की पेशा से योग साधन सबसे श्रेष्ठ है निर्वण के लिए योग नजदीक वाला कर्म से भी ज्यादा सबसे कि योग का करता आसान हो जाता है योगाभ्यासेश्वर कृष्ण त्र पार्थ हो धन ना तो योगी नाम योगी है, योगेश्वर है, वो। नहीं। हाँ, अंतर है। सब लोग योगीश्वर भी हो जाएगा लेकिन योगेश्वर होना बड़ा कठिन सकल योगों का ईश्वर देखो कोई सिद्धांत कहता है कोई आपत्ति ने हमको अंगी क्रिय दौ मूर्ति ध्यान से मंत्रि यदि अस्तुना प्रत्यासिष्य मूर्तिध्यान मंत्रा कारणता यदि मूर्तिध्यान मंत्र आदि कप्रोषे प्रतीहत्वत्नी अंतर का फिर ज्ञान की क्या जरूरत है फिर ज्ञान के पीछे क्यों पड़े हो वेदां की क्या जरूरत है मंत्र जब करूंगा उसे पर अनुभूति हो जाएगी कहते नहीं नहीं तथा विशिष्य। प्रत्याशत प्रत्याशत में अंतर कान कितने समीप कितना दूर उसके प्रल्पना कर लो ब्रह्म ने बुद्रनाथ ब्रह्म ने बुद्रनाथ और जो कर्म कांडी बने ऋषिकेश मैं खड़ा हुआ आदमी एक है में खड़ा हुआ एक ब्रह्म का वो जो कर्ण प्रयाग वाला वैसी प्रत्याशक् दूर यह आपकी स्वरूपानुभूति से कितने दूर रहे निर्भर होता है आपकी साधना को देख के पता लग जाता है कौन सी साधना में इसकी रुचि है और कौन इस साधना करने पर इसकी तृप्ति भी क्या मैं कुछ कर रहा हूं मेरा साधना चल रही है जबरदस्ती छोड़ने वाला नहीं शर्म के लोग क्या सोचेंगे तो सोचें, साधक है किसी कर्म क्या क्यों बैठेंगे गंगा दठ में तो काम चलेगा ना मछुआर जैसे कहानी हो जाएगा फिर फायदा क्या है कर्म करो क्योंकि आपके ध्यान में होता बैठे हुए कुछ और संसार का चिंतन करते रहोगे उससे अच्छा काम करो कई लोग होते हैं गंगा तट तो बैठते हैं हम सब प्लानिंग करते रहते बैठे प्लानिंग चलते रहते हैं आगे क्या करना है किसको क्या जवाब देना है कैसे करना है उधर जाना इधर जाना उसको फोन करना ये करना बस वही सारी जाले बैठे रहते हैं पता लग जाता है वहाँ बाद में उनकी व्यवहार में जब ध्यान तो से आने वाले व्यक्ति का व्यवहार अलग हो जाता है वास्तव में ध्यान हुआ है तो। सत्याग और वैराग भी भर जाता है वो थोड़ी और रजगुणी होते जाएगा ध्यान की और रजोगुणी हो गया हैं ऐसे कैसे होगा जो आदमी जितना ध्यान के गहराई में जाएगा और सत्य को तो जाएगा ना और यहाँ हम लोग उल्टा देकर जो जितना ध्यान करने का कर नाटक कर रहा इसे कहना पड़ता ध्यान कर नाटक ही कर रहा है दिन प्रति रजोगुणी बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा सोचता था मतलब इतने लोगों की हम सेवा कर काम कर लेंगे अगर दर्ज बढ़ गया राष्ट्र की सेवा करेंगे अब किसकी किसका प्रोजेक्ट बनाएगा मैं हूँ मेरे भगत जगत सोचा और भगत जगत फिर अब वो वो भी सब ले लो अब फिर कितने ही मुस्लिम को हिंदू बना सकते वो भी सोचने लग गया क्या है इस आदमी क्या ध्यान करेगा नदियों को जोड़ने में लग गया अब <laughs> कोई कुछ करने में लगा कुछ करने लग रहा <laughs> और सब ध्यान योगी थे ये ध्यान योगी थे न वैरागी जगह और आगे बढ़ा वैरागी भी बढ़ा नहीं बल्कि और वैरागी घट गया विवेक बढ़ा नहीं विवेक घट गया शास्त्र में रुचि थोड़ी थी वो भी नष्ट हो गई वेदांत श्रवण की भी इच्छा नहीं रह गई तो समझ लो उसके ध्यान का फल क्या है वो ध्यान कर रहा था कि क्या कर रहा था समझ सकते है आप इसीलिए प्रत्याशक्ति है नाटक मत कर ढोंग मत कर चाहे कोई कुछ भी कहे अपना लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति के मुताबिक अपनी साधना करते जाना चाहो कुछ भी प्रारंभ मैं कई बार बोल चुका हूं तुम लोग बार बार गलत सिद्धांत लेके बैठते हो प्रारभ किसको कहा जाता है ज्ञानी के कर्म में आप अज्ञानी के कर्म को प्रार्भ बोलते हो कुछ दिन पहले इन्होंने भी पूछा तुमने कहा था अज्ञानी ढोंग किया पुरुषार्थ किया ही नहीं तो प्रार्थ हम कहां से आ गया थी। थी थी। तो तो क्या थी थी थी वो ध्यान नहीं ढोंग है पर ढोंगता बाद में समझाया सकता और क्या प्रतिक्रिया देख रहे हो तुम जिसमें पूर्व अवस्था पूरा ढोंग था साबित हो गया उत्तर उत्तरकारी अवस्था को देख रहे हो प्रार्भ कर्म जवाब देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है किसके लिए हम कह रहे हैं हर व्यक्ति के घटनाओं को प्रारब्ध मत को क्या क्या स्वेच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध परिच्छा प्रार्थ जैसे ज्ञानी में घटा रहे हो क्यों घटा रहे हैं उसे ज्ञानी भी घटाए ना अज्ञानी तो नहीं बोला ना सारा प्रकरण ज्ञानी को लेकर था ऐसे क्यों व्यवहार करता है वैसा ऐसे व्यवहार करता है तब उन्होंने व्यवहार करता नहीं होता है क्यों हुआ वैसे स्वेच्छा प्रारत परीक्षा प्रारत अनिच्छा प्रारत वर्णन किया है सब ज्ञानी के लिए वर्णन किया है आप उसको अज्ञानी में लगा देते हो पूर्व भ्रमित अवस्था को देखते हो आप जगह गौमूत्र गौमुख बैठ जाओ गौमूत्र पीते रह जाओ इधर थोड़े कुछ लोग तो ज्ञानी हो गए ऐसे महात्मा को देखा गया हा? उत्तर गंगोत्र से गंगोत्रिप्पन घूमते थे केवल केवल लंगो टिप्पण घूमते थे अंदर में क्या था मुझे बहुत बड़ा आश्रम बनाना है सौ कमरों का आश्रम बनाना है ये वासना को लेकर तप कर रहा था और आप समझेंगे महान पशु महान ज्ञानी पुरुष मणान विरक्त क्या विरक्त अंदर से सरक्त है इसे भारी चीज को मत देखो वो गंगा तड़ी कितना घंटा बैठ रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं उसके अंतकरण में क्या चल उसकी उत्तरवर्ती क्या प्रतिक्रिया हो रही है फल क्या निकल रहा है।, चित है कि राग वेष के उसे परेशान ठीक है।, तो। है? कर्म, है तो भी नुकसान देगा आप वो भी निष्काम कर्मयोग में आए इसका मतलब न ध्यान योग से उत्तर करके कर्मयोग में आ गए और वो कर्मयोग को भी निष्काम भाव से करो वो तो भला है नहीं तो वो और पूरा में जाए और गड्ढे में जाए इसमें कहानी सुना तो चील से छूटा तंदूर में मैंने इसे फंसा खजूर में खजूर से छोट तंदूर में फंस गया वो हालत हो जाएगा वो आगे लटक गया खजूर में और खजूर से भी किसी कारण छूट गया वो तंदूर के आग में चला गया भस्म हो गया तो फायदा क्या हुआ छोटने का वही अच्छा था, था चील के हाथ में नहीं आकाशे तो मस्त था कहा चला गया ढोंगी ध्यान भी संवादी ब्रह्मवत यथार्थ ध्यान को ले जा सकता था उसे छोड़ के कर्मियों में गया यह हानि है और उसे भी सकाम कर दिया था और नाश हो गया उसका ढोंगी ध्यान करते हो ढोंगी जब कर रहे हो तो भी ठीक है करते रहो लगे रहो ढोंग में लगे रहो और ढोंग करते करते, करते के तुम सच्चा हो जाएगा या पाउंडर की कहानी ढोंगी कृष्ण बनता रहा डुप्लीकेट व्हाइट सा डेली पेंटिंग कराता था, था नहाने के बाद मैं कृष्ण जैसे दिखाई दूं और सभा में आने से बोले कम तीन चार घंटा लगता होगा उसको कृष्ण जैसे वैसे बनाने में और मैं ही कृष्ण करके सभा में बैठता था ड्रेसअप करके और असली कृष्ण को बोलते थे वो ढोंगी है मैं ओरिजिनल हूं कहता था अब भगवान ने खुद खुख मार अपने ऑरिजिनल में उसको सम्भालिया ऑरिजिनलिटी मिल गया ना उसको और ढोंग ही आधार पर इसे? हम कहते हैं कोई बात आप ढोंगी साधु बने हो तो बने रहो ना वही वैसे बने रहो वहीं से तुम तो अस्तक तो पहुंच सकते हो यही समाधि भ्रम की कथा हो रही है इसे कोई आप जहाँ वहां से आगे बढ़ने कोशिश तो करो नीचे गिरोगे तो सतर्क रहो एक साथ नीचे आने से पहले प्रत्याशी का वर्णन करे प्रत्याशी प्रकार कौन कितना समीप है उसी को और स्पष्ट दर्शाते हैं